महाभारत द्रोण पर्व दिष्टीतमोध्याय राजा मान की महत्ता नारदुआच मधाता चेद्यौवनासुमृत संजय सुश्रम देवासुर मनुष्याण त्रैलोक्य विजयी नृप नारद जी कहते हैं संजय यौनाशु के पुत्र राजा मान भी मरे थे यह सुना गया है वे देवता असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे यम इम देवाश्विनो गर्भात्पूर्व चकर्षतु मृगयाम्बिचरण राजा त्रिषित क्लांतवाहन पूर्व काल में दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं ने उन्हें पिता के पेट से निकाला था एक समय की बात है राजा युवनाश वन में शिकार खेलने के लिए विचर रहे थे वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी प्यास लग गई धूमम दृष्टवा गमत सत्र तम दृष्ट युवना स्वस्थ जठरे सुनता गर्भाधेव अश्विनो भीषाबर ऊ इतने में दूर से उठता हुआ धुआं देखकर वे उसी ओर चले और एक यज्ञ मंडप में जा पहुँचे वहाँ एक पात्र में रखे हुए घृत मिश्रित अभिमंत्रित जल को उन्होंने पी लिया उस जल को यौनाशु के पेट में पुत्र रूप में परिणित हुआ देख वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवताओं ने उसे पिता के गर्भ से बाहर निकाला तम संगे सयानाम देववर्चस अन्योन्नम अभ्रुवन देवा कमयम धास्यती भई मामग्रे हस्माशव देवता के समान तेजस्वी उस शिशु को पिता की गोद में शहन करते देख देवता आपस में कहने लगे यह किसका दूध पिएगा यह सुनकर इंद्र ने कहा यह पहले मेरा ही दूध पिए तथंगुभ्योंद्र प्रादुरासि पय मृत मास्तीते कारुण्य्रो तस्मात् तस्मा धाते नाम तस्दुतम कृतम् तदनंतर इंद्र के अंगुलियों से अमृत अमृतमय दूध प्रकट हो गया क्योंकि इंद्र ने करुणावश माम धास्यती अर्थात मेरा दूध पिएगा ऐसा कहकर उस पर कृपा की थी इसलिए उसका मानधाता यह अद्भुत नाम निश्चित कर दिया गया तत सुधाराम पयसो च महात्मन अपिबत प्राणिंद्र चाप्य तत्पात महामना मानधाता के मुख में इंद्र के हाथ ने दूध और घी की धारा बहाई वह बालक इंद्र का हाथ पीने लगा और एक ही दिन में बहुत बढ़ गया सौभवद्वादश सम्वादशाससेन वीर्जवान्थ्वी कृष्ण व्यजीजयत व पराक्रमी राजकुमार बारह दिनों में ही बारह वर्षों की अवस्था वाले बालक के समान हो गया राजा होने पर मानधाता ने एक ही दिन में इस सारी पृथ्वी को जीत लिया धर्मात्मा धृतमान वीर सत्य संधो जन्मेजय सुधनवा गयम पूर बृहद्रथम अशीतम चृगम मानधाता मनुजो जयत वे धर्मत्मा धैर्यवाण सूरवीर सतृत्य प्रति और जितेन्द्र थे मानव मान धाता के जन्मेजय सुधनवा गयपूर बृहद्रथ अशीत और नृग को भी जीत लिया उदयती चतः सूर्यो ये तत्सर्वनातु मानधातु मुच्यते सूर्य जहाँ से उदय होते थे और जहाँ जाकर अस्त होते थे वह सारा का सारा प्रदेश यौनाश पुत्र मानधाता का क्षेत्र अर्थात राज्य कहलाता था सौस्वेधस्त राजोहितान्म स्राह्मणेभ्यो विषा पतेन्याजनोधा आयताजनम राजन उन्होंने सौश्वेध और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करके सौयोजन विस्तृत रोहितक मत्स्य तथा हिरण्य में सोने की खानों से युक्त जनपदों को जो लोगों में ऊंची भूमि के रूप में प्रसिद्ध थे ब्राह्मणों को दे दिया बहु बहुप्रकारा सुस्वादुन्भक्ष बोध्यान्न पर्वतान्न अतिरिक्त ब्राह्मणेभ्यो भुंजानो हिय तेज अनेक प्रकार के सुस्वादु भक्त भोज्य पदार्थों के पर्वत भी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिए ब्राह्मणों के भोजन से भी जो अन्न बच गया उसे दूसरे लोगों को दिया गया उस अन्न को खाने वाले लोगों की ही वहाँ कमी रहती थी अन्न कभी नहीं घटता था भक्ष्याचयान पर्वता घृतह्रदापकूपाह दधेना गुड़ोदाह पर्वतान्नद्यो मधुक्षीर वहा वहाँ भक्ष भोज्य अन्न और पीने योग्य पदार्थों की अनेक राशियां संचित थी अन्य के तो पहाड़ों जैसे ढेर सुशोभित होते थे उन पर्वतों को मधु और दूध की सुंदर नदियां घेरे हुए थी पर्वतों के चारों ओर घी के कुंड और दाल के कुएं भरे थे वहां कई नदियों में फेन की जगह दही और जल के स्थान में गुड़ के रस बहते थे देवासुरा नाक्षा गंधर्वोरग पक्षिण विप्रास्तत्रागता सन वेद वेदांग पार ब्राह्मणा ऋषिच्चा नाशस्तत्र विपस्ता वहाँ देवता असुर मनुष्य यक्ष नाग पक्के तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण एवं ऋषि भी पधारे थे किंतु वहां कोई मनुष्य ऐसे नहीं थे जो विद्वान न हो समुद्रता वसुमती वशुपूर्ण तु सर्वतः सता ब्राह्मण सा जगा तदा नृप उस समय राजा मानधाता सब ओर से धन धान्य से संपन्न समुद्र पर्यंत पृथ्वी को ब्राह्मणों के अधीन करके सूर्य के समान अस्त हो गए गत पुण्य कृताम लोका व्याप्य स्वयश सा दिश स चेन्माजय चतुर्भद्र तर माँ पुत्र मनु तप्य मदाक्षण्य अभिश्वैत्युदात उन्होंने अपने सुय से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करके पुण्यात्माओं के लोकों में पदार्पण किया श्वैत्य संजय वे पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्या मा थे जब वे भी मर गए तब औरों की क्या बात है अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो ऐसा नारद जी ने कहा इत श्री महाभारत द्रोण परवड़ी अभिमन्युवध परवड़ी षोडश राजकीय द्विष्टि तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषय बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ